गीता तत्वचिंतन तस्मा योगी भवार्जुन 335 योग भ्रष्ट की मरणोपरांत गति प्रश्न उठता है ठीक है यह तो जान लिया कि शुभ कर्मी का विनाश नहीं होता है पर मरणोपरांत उसकी गति क्या होती है इस प्रश्न का उत्तर भगवान अगले पांच श्लोकों में प्रदान करते हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उचित शास्वती सम शुचि नाम श्रीमताम्गेहे योग भ्रष्टो भिजाए थे योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीवान पुरुषों के घर जन्म लेता है योग भ्रष्ट वह है जो यथोचित मन संयम के अभाव में या अन्य किसी कारणवश जीवन के अंतकाल में योग के लक्ष्य से विचलित हो गया हो पर उसके मन में योग के प्रति श्रद्धा बनी रही हो वह जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो स्वर्गा उत्तम लोकों को जाएगा जो पुण्यवानों को प्राप्त होता है इस मर्त्य लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक सभी के सभी लोक पुण्यवानों के लोक कहे जाते हैं क्योंकि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने किए पुण्यों के अनुसार इन लोकों को प्राप्त होता है वहाँ वह योग भ्रष्ट बहुत काल तक निवास कर भोगों का सुख भोगता है और जब उसके पुण्यों का फल समाप्त होता है तब वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमंतों के घर जन्म लेता है 336 इस गति के संबंध में शंकाएँ और उनके समाधान यहाँ कुछ प्रश्न खड़े होते हैं पहला तो यह कि वह योग भ्रष्ट परमार्थ का साधन कर रहा था उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही था तात्पर्य यह कि उसकी साधना निष्काम थी सर्गादि भोग तो मनुष्य को अपने सकाम पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं फिर उसे किस कामना के फलस्वरूप पुण्यवानों का लोक प्राप्त हुआ इसके उत्तर में कहा जाता है कि योग साधना से विच्युति के पीछे उसकी कोई वासना ही तो रहती है यदि साधन पथ में मन उखड़ जाए तो इस उखड़ने का भी तो कोई कारण होगा जब तक उसमें लौकिक सुख भोग की वासना नहीं जगेगी तब तक वह परमार्थ पथ का त्याग भला क्यों कर करेगा यही उसकी वह वासना है जो उसे स्वर्गादि लोकों में ले जाती है फिर जीवन भर उसने जो साधन का निष्काम होकर अनुष्ठान किया है वह तो किसी भी बड़े से बड़े पुण्य से भी महान है योग भ्रष्ट जब हुआ है तब तात्पर्य ही यह है कि मन में मन के किसी कोने में भोग वासना छिपी है उसके पाप उसके पास पुण्य भी है और कामना भी है दोनों का मेल उसे स्वर्ग सुख प्रदान करता है दूसरा प्रश्न उठता है कि वह स्वर्ग में अपने कितने पुण्यों का भोग करता होगा और कितना उसके साधन खाते बचा रहता होगा इस प्रश्न का उत्तर गणित के रूप में तो नहीं दिया जा सकता पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी वासना की तीव्रता के अनुपात से उसका स्वर्ग निवास काल निश्चित होता है यदि उसकी भोगासक्ति अधिक थी तो वह उतना ही अधिक काल स्वर्ग में बिताता है और यदि कम थी तो उसी अनुपात में कम समय वहां गुजारता है जब पुण्य इतने कम हो जाते हैं कि उनका भोग पार्थिव शरीर में किया जा सकता है तब वह सच्चरित्र धनवान के घर में जन्म लेता है यदि योगभ्रष्ट के अंतकरण में अंतिम समय में भोगासक्ति न हो भले ही किसी दोष के कारण वह योग साधन से च्युत हो गया हो पर उसके श्रद्धा और वैराग्य का भाव ठीक बना हुआ हो तब तो वह स्वर्ग न जाकर सीधे ही पवित्र श्रीमंत्र के घर जन्म लेगा और यदि वैराग्य की मात्रा अधिक हो तो अगले श्लोक में बताए अनुसार बुद्धिमान योगियों के कुल में